ओ सहनावतु सहनौन तो सह वी कर्वा वह तेजस्वीनाधी शांति शांति शांति हाँ जी बोलिए ये दूसरा है हम्म और भी कर्म और भी होंगे इतने ही कम कर्म के होंगे बहुत कर्म होते हैं करने वाला भी कर्म मान सकते में नहीं ऐसा तो नहीं है ऐसा तो नहीं है क्या नहीं समझ में तो करने के तो तो ऐसा अभिषेचन स्नान तो है जो है स्नान अलग अलग प्रकार के होते हैं इन्होंने इन्होंने <स्थिर्णीवारी स्थिर्णीवारी स्थिर्णीवारी> जो स्नान कर दिया है वो तो तो नहीं नहीं शुद्ध जल से स्नान एक ऐसा इन्होंने दिया है वैसे स्नान अलग अलग जैसे विद्या स्नान होता है व्रत स्नान होता है हाँ जी चश्मा इनका चश्मा है हाँ जी तो स्नान हाँ मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ स्नान किसी ने इसको अभिषेक दिया राजाओं का अभिषेक है उसको भी स्नान के रूप में लिया है राजाओं का अभिषेक तो कि किसी एक अर्थ में ना हो करके विद्या स्नान व्रत स्नान विद्या स्नातक व्रत स्नातक जो और विद्या व्रत स्नातक तीन प्रकार के स्नातक होते हैं ना विद्या स्नातक या व्रत स्नातक या विद्या व्रत स्नातक तो स्नान विद्या से जो स्नान करता है तो वो विद्या स्नातक बनता है या केवल व्रत से स्नान करता है तो व्रत स्नातक कहलाता है दोनों से जो स्नान करता है वो विद्या व्रत स्नातक ऐसा स्नातकोत्तर नहीं वो तो खैर आजकल के उस उस तरह का लिखा है उन्होंने आजकल के हिसाब से वो स्नातक का मतलब है स्नान करना और वो स्नान किससे स्नान करना विद्या से करना कोई कोई विद्या से स्नान करता है कोई व्रत से स्नान करता है कोई कोई दोनों से करता है ऐसा yes, कैसे का मतलब है एक नियम है कि मेरे को 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है ये व्रत है ठीक है ये व्रत लेता है आदमी और 25 साल तक व्रत तो ले लिया 25 साल पूरा करता है लेकिन विद्या को पूरा नहीं करता है विद्या को पूरा नहीं करना मतलब चारों वेदों को नहीं पढ़ता मान लीजिएगा एक ही वेद को पढ़ता है या जितना पढ़ने के लिए उसने संकल्प लिया उतना नहीं पढ़ता है और व्रत पूरा किया तो उसको कहते हैं व्रत स्नातक ऐसा और जिसने विद्या उसने कहा एक वेद तक पढ़ूंगा ठीक है और वो एक वेद जब हो जाता है तब उसका एक वेद हो गया तो उसको विद्या स्नातक mm. कहते हैं व्रत को पूरा नहीं किया मतलब जितने साल तक उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना उतने साल तक नहीं रहा लेकिन विद्या को पूरा कर लिया जितना उसने संकल्प किया तो उसको विद्या स्नातक कहते हैं और जिसने विद्या को भी और व्रत को भी दोनों को जिसने पूरा किया उसको विद्या व्रत स्नातक कहते हैं ऐसा है और वाला नहीं, लिखा नहीं वो ब्रह्मचर्य वास का मतलब अलग ढंग से उपस्थे की आ, आ, की रक्षा करना है वहां पर विद्या का कोई संबंध नहीं है और, अगर नहीं है। और शुद्ध जल से स्नान भी ले लिया जाता है वो हमारी भावना के ऊपर है मैं किस क्रिया को किसके लिए कर रहा हूँ जैसे नित्य कर्म जो होते हैं ना नित्य कर्म जो है दोनों प्रकार के हो सकते हैं यानी नित्य कर्म अभ्युदय के लिए भी हो सकते हैं और नित्य कर्म निश्रेष के लिए भी हो सकते हैं मतलब जो नित्य कर्म का मतलब प्रतिदिन करने योगी कर्म उन कर्मों को मैं अगले जन्म के लिए कर सकता हूं या मुक्ति के लिए भी कर सकता हूं ये मेरी भावना के ऊपर निर्भर करता है जैसे यज्ञ करना नित्य कर्म है यज्ञ को मैं अगले जन्म के लिए भी कर सकता हूं कर्म के लिए और निष्काम के लिए भी कर सकता हूं वो मेरी भावना के ऊपर निर्भर करता है यानी कर्म को निष्काम बनाना और सकाम बनाना ये मनुष्य की भावना के ऊपर निर्भर करता है पकड़ में आ रहा है ऐसा तो ऐसे ही यहां पर यह अभिशेषण जो है अभिषेक जो ये ये व्यक्ति उसका उसका फल जो है उसके लिए चाहता है यानी अगले जन्म के लिए चाहता है, तो तो की है, में और तो में है। नहीं वातावरण की शुद्धि आप क्यों करना चाहते हैं क्यों करना चाहते हैं वातावरण की शुद्धि किसी फल को ध्यान में रख कर के करना चाहते हैं ना नहीं आप दान देते किसी को किस लिए देना चाहते हैं पुण्य के लिए देना चाहते हैं तो ऐसे यज्ञ भी पुण्य के लिए करना चाहता है उसका पुण्य फल अच्छा फल मिले उसके लिए करना चाहता है ना यज्ञ केवल वातावरण की शुद्धि ही केवल उसका फल नहीं है उसका फल और भी है जो ईश्वर प्रदान करता है हमें वो तो आपकी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है केवल भावना का मतलब मैं ये मुक्ति के लिए कर्म कर रहा हूं ऐसा बोल करके कोई सोचे या ऐसा विचार करके कोई करे तो मुक्ति वाला कर्म नहीं बनेगा वो तो हमारी जो भावना है अंदर की हमारे हमारा जो ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है शुद्ध ज्ञान है या अशुद्ध ज्ञान है यानी अविद्या से युक्त ज्ञान है या बिना अविद्या के ज्ञान है तो ज्ञान पर हम उसके आधार पर कर्म करेंगे यदि विशुद्ध ज्ञान है तत्व ज्ञान है तो मैं निष्काम के निष्काम कर्म ही करूंगा उस कर्म को मुक्ति के लिए बनाऊंगा ऐसा है। भावना के ऊपर निर्भर करता है कैसी हमारी भावना है नहीं समझ में आ रहा है आगे स्वयं सूत्रकार कह रहे हैं यहाँ पर बोलिए हाँ तो वो ले लो तो तो तो ना उसमें वो भी ले लो मेरव कहते वो भी शुद्धि है वो तो वो सब शरीर की शुद्धि में ही आता है कोई अलग अलग से मंजन करना अलग है कुल्ला करना अलग है ऐसा नहीं वो एक सब शुद्धि एक ही एक ही विषय में आता है स्नान करने में ही सब कुछ आ जाता है पूरे शरीर की शुद्धि स्नान में ही आ जाता है वो का पूरा की हाँ जी हाँ हाँ जी बोलिएगा हम्म। इसका क्या मतलब है? यानी सूत्र में जो प्रयोजन शब्द आया ये कर्म के लिए आया है कर्म को बताने के लिए यानी प्रयोजन का मतलब या कर्म है प्रयोजन शब्द कर्म का पर्यायवाची है क्या दृष्ट दृष्ट का जो फल जो जिसके माध्यम से हम बुगरे रहे कर्म के माध्यम से कर्म है उसका कारण सुख फल या दुख फल का कारण कर्म है एक तो ये है और दृष्ट फल का मतलब है इसी जन्म में अभी मिलना प्रत्यक्ष मिलना वर्तमान में जो फल मिल रहा है वो दृष्ट फल है और जो वर्तमान में नहीं मिल रहा है भविष्य में मिलेगा वो अदृष्टफल है ये दृष्टि फल या अदृष्ट फल ये कर्मों का कर्मों के कारण से मिलता है तो कर्म वहाँ कारण है जिसके द्वारा ये फल मिलते हैं वो कर्म है ये कहना चाहते हैं समाज में सांप्रतिका फल अप्राप्तो हो ऐसे ऐसे स्वरूप ऐसे स्वरूप वाले फल का जो निमित्त रूपी कर्म है यानी फल का जो कारण बन रहा है ऐसा जो कर्म है वो अभ्युदय अभ्युदय के लिए होता है दृष्ट फल अभावे दृष्ट फल न मिलने पर उसी को कहा है कि सांप्रतिक फल अभावे वर्तमान में फल न मिलने पर उसी को खोला है साम्प्रतिक फल अप्राप्त वर्तमान में फल प्राप्त न होने पर तथाविधम फल निमित्तम कर्म ऐसे स्वरूप वाले फल का जो कारण बन रहा है कर्म वह कर्म अभ्युदय अभ्युदय के लिए होता है अगले जन्म के लिए होता है या भविष्य के लिए होता है ऐसा है वो कर्म आगे के लिए होता है भविष्य के लिए होता है यानी उन उस कर्म का फल भविष्य में मिलेगा हाँ उस कर्म का फल अदृष्ट फल है ऐसा कर्म समझ लीजिए अदृष्ट फल वाला कर्म है हमने कर्म तो किया कहीं कर्म जैसे कर्म कर्म कि कि उनका फल फल हमें पता लग जाएगा कैसे मुझे मिला मतलब उसी समय मिल जाता है पता लगता तो हाँ तो तो तो लग है वो अदृष्ट फल वाला है ये बाद में देगा उसका फल ये दूसरे सूत्र में ये जो गिनाए हैं तेरह प्रकार के कर्म जी जो अदृष्ट फल देने वाले हैं तो इन्होंने जैसे प्रथम गिना है अभिषेक चंद शुद्ध जल में स्नान नित्य शुद्ध जल में स्नान तो यदि नित्य शुद्ध जल से स्नान नहीं किया जाएगा तो जो पाप कर्म बनेगा वो भी अदृष्ट फल देने वाले होंगे ठीक है वो भी अदृश्य फल देने वाला है रहा नहीं वो तो वो तो स्नान करने पर शरीर स्फूर्तिला बनता है शरीर बहुत अच्छा लगता है वो भी दृष्ट है वो तो परिणाम है उसका ये जो कहना चाह रहे हैं ना तो हाजी नहीं।, तो नहीं।, नहीं उसको जब अदृश्य फल देने वाला है तो इसका मतलब है वो जो शरीर जो आपको स्फूर्तिला लग रहा है अच्छा ताजगी अनुभूति हो रही है वो तो उस कर्म का परिणाम है ये मानना पड़ेगा ना जब फल अदृष्ट में मिलेगा ये कह रहे हैं तो उसका जो वो तो फल नहीं है फिर वो क्या है तो उसका प्रभाव कहो उसका परिणाम कहो कुछ भी कहो क्या नहीं मतलब फल का मतलब यहां आप अदृष्ट क्या परिणाम कहो या प्रभाव कहो या फल कहो एक ही चीज है ऐसा ये बोला है तो वो तीनों को मिला के बोला है ये कहना चाह रहा तो जो मिल रहा है हूं तीनों तो तो को मिल रहा है तो फिर वो यहां जब वो दृष्टि में नहीं मिलेगा दृष्टि में मिल रहा है इसका मतलब है वहां पर वो जो उस कर्म का फल है वो ये नहीं है जो शरीर आपको साफ दिख रहा है शुद्ध दिख रहा है वो उसका फल नहीं है फल तो आगे मिलेगा वो उसका प्रभाव कहो उसका परिणाम कहो ये है। तो यहाँ जितने भी कर्म यदि ये करेंगे तो इनका अदृष्ट फल आगे मिलेगा और यदि इनको नहीं करेंगे तो उसका भी पाप कर्म का फल आगे मिलेगा अदृष्ट तो ऐसे ही मानेंगे ना जब ऐसा ऐसे ही मानना होगा तो जी अभी ये जो जितने भी हमने कर्म किए इससे हम कोई सा कर्म लेंगे मान लीजिए मैं आपको देख रहा हूं। देखने रुपी जो मैं कर्म कर रहा हूँ उस कर्म का फल मुझे पास क्या हेतु तो होगा कि नहीं ये नहीं क्यूँकी इसमें भी कोई हेतु तो इन्होंने दिया नहीं की ये कर्म इसलिए अदृष्ट फल देने वाला है तो इसी प्रकार नहीं हेतु तो, हेतु नहीं दिया वो एक अलग बात है तो कोई भी हम कर्म लेकर के कहने लगे कि अदृष्ट है तो कैसे फिर क्योंकि इतने ही तो कर्म है नहीं हाँ इतने ही कर्म तो तो नहीं है ठीक है ये कर्म है जो कि फल देने वाला है। तो इसमें क्या हेतु वो तो इसी के आधार पर कहेंगे जैसा आपने दान दिया है ठीक है न दान दिया है तो लोगों लो ने वाह वाह किया सब लोगों ने अच्छा किया है तो फल मिल गया नहीं ये तो उसका प्रभाव है उसका परिणाम है इसका फल तो ईश्वर देगा जैसे दान दिया है ना आपने दान दिया है तो सब लोगों ने वाह वाह आपको किया है बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा दान दिया बोलते हैं ना लोग और उससे आपको बड़ा अच्छा लग रहा है उनके कहने से तो आप कोई कहे कि भाई उसका फल तो मिल गया उसको नहीं ये फल नहीं है इसका फल तो ईश्वर देगा हाँ जी वो घटना अलग बात है घट सकता उसमें कोई बात ही नहीं है अगर फल है तो घटेगा उसमें तो कोई बात ही नहीं तो या तो या है तो प्रभाव है या फल जो भी है, है। आ, क्योंकि अगर अगर अ, उसको फल कहोगे तो फिर फल तो मिल ही रहा है तो फिर अदृष्ट फल कैसे होगा उसका अदृष्ट फल है उसका वो तो अदृष्ट फल है जितना देगा ईश्वर देगा उसका और ये जो ले रहे हैं उसके अतिरिक्त जो देना है देगा तो हाँ तो वो तो होता ही है ना कुछ तो मनुष्य भी देते हैं कुछ ईश्वर भी देता है वो तो है ही है जैसे आपने आपको कह दिया कि आप एक कमरे को पोत दो आपने पोत दिया आपको पैसा देना चाहिए मैंने नहीं दिया ठीक है मैंने नहीं दिया तो आपने जो कर्म किया वो कहें व्यर्थ हो, वे, हो गए क्या अगर किसी मनुष्य ने उसका फल नहीं दिया है तो ईश्वर देगा अगर किसी ने कम दिया है तो बचा हुआ ईश्वर देगा ज्यादा दिया है तो आप में के आगे को किसी भी फल में कम करेगा ईश्वर मान लीजिए किसी को सौ रुपये देना चाहिए और उसको आपने हजार रुपये दे दिया तो उसका जो जो नौ रुपए अतिरिक्त लिया है ना उस नौ रुपए को कहीं से तो निकालेगा ना ईश्वर उससे मतलब किसी और में कम करेगा उसका फल जैसे कम करने पर उसको बचा देता है देगा नहीं देगा जब जब बचा है तो देगा अधिक दिया तो उसको कम करेगा कहीं ऐसा तो ऐसे ही किसी ने दान दिया तो उसको अगर मैंने वाहवाह को लूटा यानी वाहवाह से जो है मैं प्रसन्न होकर उसको स्वीकार कर रहा हूं तो ठीक है अगर इसको भी फल आप कहते हैं तो ठीक है जितना लिए ले, लेगा लेगा बचा हुआ ईश्वर देगा वो अदृष्ट के लिए स्वीकार नहीं स्वीकार तो पूरा फल मिलेगा आपको ईश्वर देगा न्यायधीश ने हमको गलत दंड दे दिया तो उसका कंपनशेशन मिल जाता है ना क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति मिली जाता है और ज्यादा दिया है तो फिर आपको घटाएगा ईश्वर आगे किसी ना किसी में से वो तो करना पड़ेगा ईश्वर तभी न्यायकारी माना जाएगा तो इसलिए हम पूरा पूरा नहीं कह सकते कि ये पूरा फल है या कितना है बस वो संभावना कर रहे हैं इनके आधार पर जब स्नान जैसी क्रिया को भी अदृश्य फल के लिए कह रहे हैं इसका मतलब इसी जैसा और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं वो अदृश्य फल देने वाले हैं फिर भी उस स्थिति में जो आपको ऐसा मिल रहा है तो उसको परिणाम मान लो प्रभाव मान लो ऐसा तो तो भी, भी कहते हैं लोग ऐसा भी कहते हैं या नहीं ऐसा नहीं है पूरा पूरा ईश्वरी देता ऐसा नहीं है और पूरा पूरा ये मनुष्य लोग भी फल देते ही है ना इसमें ऐसी कोई बात नहीं है नौकरी करता है व्यक्ति तो उसका फल तो दे ही रहे ना देता ही है उसमें तो कोई बात नहीं और जहां जहां हम लोग फल देते उसमें जो जो बचता है उसका ईश्वर पूरा करता है अब हमको तो पूरा पता नहीं है कि मान लीजिए आपसे मैंने काम करवाया जितना पैसा आपको देना चाहिए उतना मैं नहीं दे रहा हूं मेरे को पता नहीं उसका पैमाना क्या होता है मैं तो वर्तमान में जिस तरह का पैमाना चल रहा है उसका आधार पर मैं आपको दे रहा हूं ठीक है अतः कुछ लोग वर्तमान के पैमाने के अनुसार भी नहीं देते वो अपने ढंग के जैसे हमारे आश्रम में है यहां के कर्मचारियों को जो वेतन देना है वो हम अपने पैमाने के हिसाब से तो दे रहे हैं ना वास्तव में उतना वेतन उसके लिए उतना ही होना चाहिए उससे ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए हमें तो पता नहीं है पर हम अपने आश्रम की व्यवस्था जैसी है जिस जिस तरह का हमारा सामर्थ्य बना हुआ जिस तरह हम लेकर के चल रहे हैं उसके हिसाब से दे रहे हैं हम लोग उनको ठीक है ना तो उस दृष्टि में अगर उसका फल उतना नहीं बनता ज्यादा बनना चाहिए उसका और मैं नहीं दे रहा उसका तो उसका तो पाप मेरे को लगेगा ही लगेगा बाकी उसका जो कम हो गया उसको ईश्वर देगा पकड़ में आ रहा है अगर आश्रम में रहते हुए आश्रम के साथ में अगर कहीं पर भी मैं अन्याय कर रहा हूं तो उसका तो पाप तो मेरे को लगेगा ना वो तो लगना ही है किसी के साथ भी अन्याय किया या किसी के साथ ऊंच नीच किया है भेदभाव किया जिसको आप कहते हैं तो उस तरह करने पर तो दंड तो मिलेगा ही मिलेगा मेरे को चाहे कर्मचारी से संबंधित हो आश्रमवासी से संबंधित हो या ब्रह्मचारी से संबंधित हो या किसी से भी बहुत कर्म होते हैं सारे कर्मों का फल हम उस रूप में दे ही नहीं पाते हैं जितना भी देते हैं बचा हुआ ईश्वर देता रहेगा जो उसी समय किसी ने दिया वो दृष्टिफल हो जाएगा और जो बचा हुआ दृष्टि के लिए होगा ऐसा शब्द शब्द जो जो आया आया किया ये ने जो तो ने अभी शेटन, अभी शेटन है है तो में उसका अर्थ निकल सकता पुत्र पर ये अभिशेचन ब्रह्मचारी उनके साथ में जुड़ा हुआ है ना ब्रह्मचारी के साथ वो तो ऐसा है ना अभी अभिशेचन उपवास ब्रह्मचर्य गुरुकुल गुरुकुलवास ये ब्रह्मचारी के लिए है वानप्रस्थ ये वानप्रस्थ के लिए है वो अनावश्यक आप जो जोड़, जोड़ रहे हो ना वो अभिशेषण का अर्थ वो अर्थ नहीं है यहाँ पर ठीक है अभिशेषण के बहुत सारे अर्थ होते हैं पर यहां अभिशेचन का अर्थ वो वो नहीं है ठीक है आगे बढ़े तीसरा सूत्र देखिएगा तत्र चातुराश्रम्यम उपधा अनुपधाच भावदोषः उपधा अदोषो अनुपधा अनयो सूत्र यो एक इन दो सूत्रों में एक रूपता है चा, चातुराश्रम्यम चारों आश्रमों में करने योग्य जो कर्म है उनको कहेंगे चातुराश्रम्यम कर्म पूर्व सूत्रेचनादिकातुराश्रम्यम कर्म विधान मुक्तम पूर्व अनंतर सूत्र इससे पहले जो सूत्र है उसमें सबसे अंत वाला सूत्र यानी दूसरा सूत्र दूसरे सूत्र में यद अभिषेचनादिकम अभिशेचनादि जो तेरा प्रकार के जो कर्म हैं जिनको बताया है किनके कर्म हैं चातुराश्रम्यम चारों आश्रमों में रहने वालों के लिए बताया है कर्म विधानम उत्तम चारो आश्रमों में रहने वालों के लिए कर्मों का विधान उक्तम कहा है तत्र उपधा अनुपधा भेदाद दैविध्यम और वो जो कर्म है वो दो प्रकार के होते हैं एक उपधा कर्म एक अनुपधा कर्म उनका नाम दिया है उपधा और अनुपधा तथा विदेशु कर्मसु उपदाश्च अनुपदाश्च तत्र उन कर्मों में तथा विदेशु कर्मसु उस प्रकार के कर्मों में जो तेरा प्रकार के कर्म बताए हैं उन कर्मों में या उस जैसे और जितने भी कर्म होंगे उन कर्मों में दो स्थितियां होती है एक उपधा के रूप में एक अनुपधा के रूप में ठीक है अब वो उपधा क्या है और अनुपधा क्या है उसको अगले सूत्र से समझाया जा रहा है तत्र भाव दोष उपधा अदोष अनुपधा भावना दोष जब व्यक्ति की जो भावना है वो भावना में दोष है विचार भावना का मतलब या विचार भावना में जो दोष है कैसा दोष अश्रद्धा अश्रद्धा है नास्तिक्यम, नास्तिकता है भ्रम ब्रह्म भ्रम है अज्ञान है तो अश्रद्धा नास्तिकता और अज्ञानता पूर्वक जब उस कर्म को किया जाता है तो ऐसे कर्म को उपधा कहते हैं अर्थात अर्थात अंतःकरणस्य से उपरिधानम आवरणम अंतकरण के ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है अज्ञान रूपी आवरण उसके कार उस आवरण से वो जो भी कर्म करता है वो उपधा वाले कर्म ही करता है अर्थात उसकी भावना ठीक नहीं है अनुचित भावना है फिर कहा अदोषोष जिसमें दोष नहीं है उसको अनुपधा कर्म कहते हैं अदोष क्या है श्रद्धा जिसमें श्रद्धा है आस्तिकता आस्तिकता है और अध्यवसाय निश्चितता है यानी निर्णय निर्णीत ज्ञान है उसके पास यानी हर विषय में वो निर्णय लेता है अध्यवसाय करता है यानी निश्चय करके ही कार्य करता है पहले निश्चय करता है फिर कार्य करता है और बाकी लोग क्या करते हैं कार्य करते हैं बाद में निश्चय करते हैं ओ मैंने गलत कर दिया हाँ हो जाता नहीं अपने आप तो कुछ होता नहीं है मगर अनियंत्रण इतना अनियंत्रण है मन पर तो करके पश्चात करते रहते हैं ऐसा है। तो अदोष है श्रद्धा आस्तिकता अध्यवसाय ज्ञानम और अध्यवसाय निश्चय और ज्ञानम यथार्थता यानी सत्यज्ञान इसको अनुपदा कहते हैं अर्थात सौमनस्यम जिसमें मन की प्रसन्नता रहती है जिस कर्म को करते समय मन की प्रसन्नता होती है हा? तो समझ लेना वो अदोषा है और जिसमें प्रसन्नता नहीं रहती उसमें दोष है क्या देख रहे हैं? हैं? देख रहे ये देख रहे हैं आपको उपधायाम अधर्मो अनुपधायाम धर्मो भवती एक और परिभाषा दे दिया है जो उपधा वाले कर्म है उनमें अधर्म होता है और जो अनुपधा वाले कर्म है उसमें धर्म होता है अधर्म दो प्रकार का होता है अधर्म दो प्रकार का होता है एक तो अधर्म तो बिल्कुल पाप ही पाप है ठीक है ना यानी चोरी करना झूठ बोलना आ, ये सब ये तो पाप ही पाप है इसको भी अधर्म कहते हैं और योग की दृष्टि से राग करना भी अधर्म है योग की दृष्टि से राग करना द्वेष करना मोह करना ये भी अधर्म है हाँ मतलब यूं कहें इसको सीधा सीधा अधर्म कहिएगा अधर्म का क्या कारण है मान लीजिए राग से युक्त तो होकर के खाना खाया तो अधर्म किया ऐसा नहीं तो विद्याजनित तो, तो, तो, तो, तो, तो कहे विद्या जनित है तो राग थोड़ा होता है विद्या में राग ही नहीं होता है जहां राग होता है वहां अविद्या ही होता है होती है जहा राग है वहां अविद्या होती है और जहाँ राग नहीं होता है वहां पर विद्या होती है क्या इसमें कोई कठिनाई हो रही है आपको समझने में हाँ जी राग और द्वेष होते हैं हैं ना वैसे तो ये मतलब तर्क देते अगर अगर मोक्ष के अंदर इनको विद्या जनित करा जाए तो तो ये नहीं ऐसा कोई नहीं बोला जाता है राग राग को विद्या जनित कराने का क्या मतलब होता है राग तो राग ही अपने आप में अविद्या है क्या दो क्या ईश्वर <laughs> में राग मुक्ति वो तो राग राग शब्द का अर्थ अगर आप अविद्या जनित नहीं लेते हैं तब तो राग शब्द एक अलग बात हो गया राग का मतलब है यहाँ राग जो है पारिभाषिक है राग का मतलब अविद्या वाला राग फिर अविद्या वाला राग है तो उसमें विद्या नहीं आ सकती है मतलब अविद्या तो हमें अविद्या ही रहेगी विद्या क्यों होगी और वैसे राग शब्द का अर्थ तो आप दूसरा अर्थ तो लेंगे तब तो ठीक है उसमें कोई बात ही नहीं है इसको तो ईश्वर में राग है ईश्वर के प्रति ईश्वर में प्रेम है वो अविद्या वाला राग को लेकर के नहीं कहा जा रहा है अगर मान लीजिए अविद्या वाला राग भी ईश्वर में है वो भी हानिकारक है तो राग तो राग ही होता है विद्या है तो हानिकारक है आपने न्याय दर्शन में पढ़ा था ना दर्शन में नहीं पढ़ा आ, जो आनंद के ऊपर चर्चा जो हुई थी अपवर्ग में भी अगर राग है तो भी वो हानिकारक है पढ़ा ना तो इसलिए राग तो हमेशा हानिकारक ही होता है हाँ ये हानिकारक उस व्यक्ति के लिए है जिसने वैरागी को प्राप्त किया है वैरागी को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति कभी भी अविद्या का प्रयोग नहीं करता है जिसने वैराग्य को प्राप्त नहीं किया वो अविद्या का प्रयोग करता है मुक्ति के लिए उसके लिए क्लिष्ट भी होती है और अक्लिष्ट भी होती है लेकिन जिसको वैराग्य हो गया उसके लिए तो अक क्लिष्ट ही होती है वो अक्लिष्ट नहीं होती उसको जरूरत ही नहीं, तो नहीं है उसकी तो राग है की द्वेष की अविद्या की अविद्या क्या अविद्या नहीं है तो अविद्या नहीं है तो राग भी नहीं है, तो है अविद्या नहीं है तो राग नहीं है उसमें क्या कहते हैं दिक्कत है अविद्या क्या मतलब है? जैसे कोई उदाहरण बताओ कौन सी चर्चा की है कहाँ कहा राग विद्या जन से उसी का तो निषेध करता हुआ आ रहा था अभी स्वीकार किया वो तो प्रेम के लिए वो अविद्या नहीं उसका नाम राग का मतलब अविद्या नहीं है राग का मतलब वहां विद्या है राग शब्द अविद्या अर्थ में नहीं है वहां पर वो है, था राग नहीं है हाँ तो ठीक है अभी भी मान रहा हूँ अविद्या नहीं है तो राग भी नहीं है कहाँ पर वो तो बताओ ना अविद्या देखो कहा पहुंचते वो जब वहां राग का मतलब वहां अविद्या वाला राग नहीं है वहां राग शब्द अविद्यार्थ में नहीं है तो उसको फिर इसमें क्यों घसीट रहे हो आप अर्थ का कथन था उसका तो उस कथन का भी तो यही अर्थ है जो मैं बता रहा हूँ जब मैं बोल रहा हूं तो नहीं निकलेगा आप कैसे बोलते हैं तो वो तो वक्त नहीं बताने पर नहीं है ऐसा है दो, बा, दो बातें हैं अच्छे अर्थ में भी राग शब्द का प्रयोग हो, होता है और बुरे अर्थ में भी होता है जब बुरे अर्थ में का मतलब है अविद्या अर्थ में भी जब राग का राग शब्द का प्रयोग होता है तब वो हानिकारक है और अच्छे अर्थ में का मतलब है विद्या के लिए जब राग शब्द का प्रयोग होता है वो हानिकारक नहीं होता है हाजी उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ना पर वो नहीं वो वही तो आपको समझना है ना दोनों में अंतर है पढ़ने में राग करना चाहिए वो राग अविद्या वाला ही राग है और उससे लाभ होता है विद्यार्थी को हाँ क्योंकि वो राग अक्लिष्ट बनती है वहां पर अविद्या भी क्लिष्ट बनती है और अक्लिष्ट भी बनती है मीन्स इस चर्चा को क्यों करें हम्म खाने को चाय का नहीं तो नहीं चाहना, चाहना राग नहीं होता है याद रखना हाँ जी राग मतलब तो चाहना ना हो भई देखिए पारिभाषिक शब्द है ना आप अ, आप अपने ढंग से अर्थ नहीं निकालते लोग में चल तो हैं हाँ तो राग को अविद्या को ही राग कहते हैं वहाँ पर राग शब्द अविद्या के अर्थ में ही तो प्रयोग होता है वहाँ पर कहाँ पर योग दर्शन में पढ़ो ना राग द्वेश अभिनिवेश ये सब अविद्या का आ, अभिध्या अभिध्या लिखा अविद्यापूर्वक होता तो वो हो सकता है में तो, राग योग दर्शन में जिस राग शब्द का प्रयोग हुआ है वो अविद्या अर्थ में है अविद्या का भाई है वो अवितापूर्वक होता है और महर्षि विद्यापूर्वक एक राग देश में होते हैं विद्यापूर्वक राग द्वेष होते हैं नहीं वहाँ उसका अर्थ अलग है जो भी जो भी भी आप मेरे को हैिखा तो वो क्या क्या लिखा है वो किस अर्थ में लिखा उसको हम देख लेंगे उसमें कोई बात नहीं जैसे सुख शब्द स्वामी दयानंद सुख शब्द ईश्वर के आनंद के लिए भी सुख शब्द का प्रयोग करते हैं और प्रकृति के सुख के लिए भी आनंद शब्द का प्रयोग करते हैं यानी प्रकृति के सुख को आनंद भी लिखते हैं और सुख भी लिखते हैं ईश्वर के आनंद को आनंद भी लिखते हैं और सुख भी लिखते हैं वहाँ पर्यायवाची मान करके लिखते हैं अगर ऐसा ही कहीं इस तरह प्रयोग किया हो तो हो सकता है मैं उसका निषेध नहीं करता में एक गलत है मतलब अविद्या अविद्या से अविद्या वाले लिया जाता है उसमें कोई बात नहीं है यही चाहता है वो में तो राग है पर इस तरह इस तरह क्यों बोलते हो आप जब राग शब्द पारिभाषिक है रूडी है तो रूडी में प्रयोग करिएगा उसको योगिक में मत प्रयोग करिएगा उससे पहले समझ लो ना जो शब्द रूडी में प्रयोग में आता है राग शब्द अविद्या के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसको उसी के लिए प्रयोग कर लीजिएगा योग भी राग करता है ऐसा बोल करके क्यों भ्रम पैदा करते हो आप हाँ। भाई वो होता है तो विद्वान के लिए होता है हाँ, साधारण के लिए नहीं होता है तब तो साधारण के लिए क्यों प्रयोग करना चाहते हो कि योगी योगी रागी भी होता है तो परेशान हो जाएगी जनता हाँ? उसके लिए तो आप पारिभाषिक शब्द का प्रयोग करो ना योगी जो है राग रागी नहीं होता है ऐसा बोलो जनता के लिए हाँ आप यौगिक अर्थ में जब लेना चाहते तो आप समझ सकते हैं जो योगिक शब्दों को समझने वाले समझ सकते हैं उनके सामने बोलो कोई आपत्ति नहीं पर जिस जिसको जो नहीं समझते उनके लिए तो उसी शब्द का प्रयोग करना है अपने हाँ जी बढ़िया हम आगे सूत्रार्थ चारों आश्रमों में किए जाने वाले कर्म चारों आश्रमों में किए जाने वाले कर्म उपधा और अनुपधा के रूप में होते हैं चारों आश्रमों में किए जाने वाले कर्म उपधा और अनुपधा के रूप में होते हैं भावना में दोष होने पर भावनाओं में भावना में दोष होने पर उपधा भावना में दोष ना होने पर अनुपधा के रूप में कहा जाता है भावना में दोष होने पर उपधा और दोष ना होने पर अनुपदा के रूप में कहा जाता है हाँ जी। दोष होने पर हाजी हा जी और भावना में दोष ना होने पर अनुपदा उपधा का मतलब है पाप और अनुपदा का मतलब पुण्य या धर्म कह सकते उपधा का मतलब अधर्म अनुपदा का मतलब धर्म ऐसा और उपधा का अर्थ यहां पर आ, आ, क्या कहते हैं उचित अनुचित और आ, अनुपधा का मतलब उचित ऐसा हाँ जी पांचवा सूत्र देखिएगा यद रूप रस गंध स्पर्शम च अभ्युक्षित तत्चि शुचि किसको कहते हैं शुद्धि किसको कहते हैं साफ सुथरा जिसको कहना चाहिए वो किसको कहते हैं तो उसका समाधान कर रहे हैं इष्ट खलु वेद वेदशास्त्रेश वर्णिता जो इष्ट अभिष्ट है इष्ट का मतलब अभिष्ट, जो हम जिसको चाहते हैं इच्छित वो क्या है वेद शास्त्रेश वर्णिता जो वेद शास्त्रों में वेदादि शास्त्रों में जो वर्णन किया है इस इसको चाहना चाहिए इस इसको प्राप्त करना चाहिए वो सब अभिष्ट कहलाते हैं वो कैसे हैं रूप रस गंध स्पर्शाह वो रूप रस रसगंध स्पर्श वाले हैं पदार्थ के रूप रस गंध स्पर्श ये हैं तथा भूतम वस्तु ऐसे स्वरूप वाली वस्तु जो वेदादि शास्त्रों में वर्णित हैं और जिसके अंदर रूप रस रसगंध स्पर्श हैं ऐसी वस्तु को इष्ट कहते हैं कलु इष्ट रूप रसगंध स्पर्शकम वो अभीष्ट रूप रस गंध स्पर्श वाली वस्तु है और ऐसी वस्तु को प्रोक्षितम उसको प्रोक्षण करना यानी उसको साफ करना है यज्जी एन, संस्कृत यज्ञ संस्कृत यज्ञ से यानी संस्कृत यज्ञ जल एन जो संस्कृत यज्ञीय जल से यानी साफ पानी से इसका यह अभिप्राय है शुद्ध पानी से सिक्तम पूर्वम च सामान्येन जलेन जले पहले सामान्य जल से उसको सिक्त करना है यानी धोना है फिर उसके बाद संस्कृत जल से यानी साफ जल से धोना चाहिए ऐसे प्रक्षालित, ऐसे धुला हुआ ये वस्तु जो वस्तु है वो भोज्यम खाने योग्य है उपयोज्यम उपयोग करने योग्य है सूची उसी को सूची कहते हैं उसी को पवित्र कहते हैं वही पवित्र सूची से युक्त भोज्य पदार्थ को उपयोज्य पदार्थ को स्वार्थाया अपने लिए प्रयोग करना चाहिए और अन्यार्थाया दूसरे के लिए भी प्रयोग करना चाहिए ठीक है ये ये कहना चाहते हैं जो भी वस्तु हम प्रयोग करते हैं उसको शुद्ध करके पवित्र करके उसका उपभोग प्रयोग करना चाहिए सूत्रार्थ जो वस्तु अभीष्ट है जो वस्तु अभीष्ट है रूप रस गंध स्पर्श वाली है संस्कृत और आ, साफ किया हुआ क्या कहते हैं उसको शुद्ध नहीं शुद्ध तो क्या कहना चाहिए उसको अभ्युक्षित ही है उसका मतलब यह धुला हुआ धुली हुई संस्कृत और धुली हुई वस्तु को शुद्ध कहते हैं संस्कृत और धुली हुई वस्तु को शुद्ध कहते हैं मतलब दो प्रकार से हम उस वस्तुओं का प्रयोग करते हैं ना एक तो उसको धो करके प्रयोग करते हैं उसको एक संस्कृत करके यानी उसको पका करके पकाना संस्कृत है यानी संस्कार संस्कृत उसको संस्कारित है उसको बदल दिया गुणांतराधानम संस्कार यानी उसके गुणों को परिवर्तित करना ये है संस्कृत वस्तु उसको बदल दिया हमने यानी उसको बदल देते हैं पका करके या उबाल करके या मसाला डाल करके या तेल डाल करके कुछ भी डाल करके उसको बदल देते हैं वो है शुद्ध ठीक है लो जिस वस्तु का हम खाते हैं ना उसमें रूप भी है रस भी है स्पर्श भी है ऐसा केवल रूप को थोड़ा साफ करेंगे हम वो तो गुण हैं गुण को कैसे साफ करेंगे वो द्रव्य को साफ करेंगे यानी गुणों वाले द्रव्य को हम साफ करेंगे ये इसका मतलब ऐसे गुणों वाले जो द्रव्य हैं, उनको हम धो करके खाएंगे धोने वाले हैं अथवा जिसको हम आ, पका करके खाना है तो पकाएंगे खाएंगे ऐसा हाँ जी आगे चले नहीं इस तो देवता का स्नान करने का मतलब वो अलग बात है ये अलग बात है तो आपको खाना है तो उसको साफ करके खा रहे हैं ये अलग बात है और किसी मूर्ति को नहलाना और उसको कपड़ा पहनाना वो अलग बात है में तो की बात नहीं। क्या मतलब में तो की बात नहीं। ये प्रोक्षितम अभ्यक्षितम चाहूचिका है ना ये शुद्ध वो वस्तु होती है जो प्रोक्षित होती है अभ्यक्षित होती है तो उसमें उस, उसको वो उसको शुद्ध करके करना क्या है आपको लग कुछ भी हो सकता है नॉट नहीं वो तो ठीक है कुछ भी हो सकता है जिसको भी आप आ, शुद्ध करोगे उस किसी उसका प्रयोग ही तो करोगे अपने लिए खाने के लिए प्रयोग करोगे खाने योग्य है हाँ तो कोई भी हो सकते है ये तो उदाहरण मात्र है कोई भी हो सकती है शुद्ध तो कोई भी वस्तु हो सकती है कंबल को शुद्ध करते हैं हम लोग उसको अलग ढंग से शुद्ध करते हैं रजाई को भी शुद्ध करते हैं उसको अलग ढंग से शुद्ध करते हैं किसी को जल से शुद्ध करते हैं, किसी को सूर्य से शुद्ध कर सकते करते हैं अग्नि से शुद्ध करते हैं ऐसा हाँ जी आगे देखिएगा अशुचि इति शुचि प्रतिषेध जो शुचि के विरुद्ध है हा जी हाँ जी जब आपको बोलते हैं आ, आपको कुछ पूछना है तब तो बोलते नहीं आप हाँ तो बोल बोलिए पूछिए जी जी पर इन्होंने देवी के लिए एक नया और और अर्ज किया है का का हम्म तो क्या है अपने परिश्रम से अर्जित और ऐसी तो नहीं मतलब आ, वो काल्पनिक सल था काल्पनिक का मतलब उन्होंने ऐसी संगति लगा दी है जबरदस्ती लग रहा है मतलब वो संगति यही बताना था एक और है है है उसका क्या करना अभी तो तो पढ़ा नहीं है। उसका वो बाद में पढ़ ले ना अभी क्यों करना चाहते हैं हाँ सूत्रार्थ लिखिएगा शुद्ध वस्तु के विरोधी पदार्थ को अशुद्ध पदार्थ कहते हैं शुद्ध वस्तु के विरोधी पदार्थ को शुद्ध वस्तु के विरोधी पदार्थ को अशुद्ध कहते हैं तो क्या है। कोई विशेष नहीं है बहुत विशेष है इसी में सब कुछ लटका हुआ है लोगों में क्या नहीं शब्दों के रूप में तो कोई विशेष नहीं लग रहा है आपको लेकिन वास्तव में बहुत विशेष सूत्र है यहीं से तो लोगों में परेशानियां उत्पन्न होती है शुद्ध किसको कहते हैं अशुद्ध किसको कहते हैं इसी को लेकर के बहुत बड़ी चर्चा होती है लोगों में हाँ जी अशुचि इति वस्तु अशुचि वस्तु भवती सुचीनो वस्तु प्रतिषेध अशुद्ध वस्तु जो है वो शुद्ध वस्तु के विरुद्ध होता है यह होती है वेद शास्त्र विरुद्ध रूप रस गंध स्पर्शवद वस्तु वेद शास्त्र वेद और शास्त्र जितने भी शास्त्र हैं उनसे विरुद्ध रूप रस गंध स्पर्श वाली जो वस्तु है वो अशुद्ध मानी जाती है वेद ने उसका आदेश नहीं किया है उसके लिए अब कितने उसको शुद्ध करो पर वो अशुद्ध ही माना जाएगा ऐसा मान लीजिए आप शराब को पीना नहीं चाहिए आप उसको आप क्या कहते हैं सोने के पात्र में भी लेकर के आप पियो तो भी अशुद्ध है वो चांदी के पात्र में आप ले रहे हो अशुद्ध है वो जिसको नहीं खाना है उसको आप चांदी की थाली में आप खा रहे हो तो भी अशुद्ध है वो वेद शास्त्र से विरुद्ध है, तो है। जी यही तो कहना चाह रहे हैं शुद्ध केवल धोने मात्र कोई शुद्ध नहीं कहते साथ में वेद शास्त्रों को भी तो जोड़ा है ना वेद शास्त्र विरुद्ध रूप रस गंध स्पर्श, वद, वस्तु संस्कृत जल सिक्तम आपने संस्कृत जल से भी आपने सिक्तम उसको धोया है साधारण साधारणे ना जले असिक्तम वह या साधारण जल से भी आपने नहीं धोया हो विशिष्ट साधन से भी धुला हुआ हो कैसा भी धुला हुआ है आपको साफ तो दिख रहा है लेकिन उसको अशुद्ध ही कहते हैं क्योंकि वो वेद शास्त्र से विरुद्ध है वेद शास्त्रों में प्रतिपादित नहीं है ऐसा करने का फिर आप उतना उसको कितना धोकर के कैसा भी प्रयोग करो उसको अशुद्ध ही माना जाता है जी ये क्यों दे रखे विशिष्ट कर्म कर्मों के बारे में बता रहे हैं ना द्वितीय दु, द्वितीय दुधियान, में आ, विशिष्ट कर्मों की चर्चा हो रही है तो उस, वो शुद्धि अशुद्ध जो है ये भी कर्म बहुत मान्य रखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण कर्म है यहाँ पर हाँ जी आगे बढ़े अर्थांतरम च यत्कलु स्वार्थ च यलु भोज्यम उपयोज्य स्वा शास्त्रुमोदि ऊपरसगंधस्पर्शव प्रोक्षित अभ्युक्षित सद अ भावदोषयुक्त अशुचि भिन्न अर्थ कर करें इसका यत्कलु यलु भोज्यम उपयोज्य कोई खाने योग्य है अथवा प्रयोग में लाने योग्य है स्वार्थ परार्थम च और अपने लिए हो या दूसरे के लिए हो परंतु अर्थांतर वो अर्थांतर है यानी पहले जो शुद्ध खाने वाली पदार्थ को लेकर के जो कहा उससे भिन्न है वो शास्त्र अनुमोदितम शास्त्र के द्वारा भी वो अनुमोदित है रूप रस गंध स्पर्शवत और वो वस्तु रूप रस गंध स्पर्श वाली भी है प्रोक्षितम अभ्युतम सदअपी उसको धोला धोलिया दो है संस्कृत भी किया है फिर भी भाव-दोष भावदोष युक्तम भावना दोष से युक्त है अश्रद्धा से युक्त है ठीक है ना तदपि भ शुचि वो भी अशुद्ध मानी जाती है इतना सब कुछ होते हुए भी मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको दूध दे रहा है दूध पिला रहा है वेदोक्त है शास्त्र अनुमोदित है दूध पीना चाहिए ठीक है ना? और उसने शुद्ध ग्लास में लाया है और दूध को छान लिया है संस्कृत भी किया है गर्म भी किया है चीनी भी डाला है सर्दी है तो केसर और कस्तूरी नहीं केसर और इलायची भी डाल दिया है ना? फिर आपको दिया है और मन में कलशित है या, या, देखो दूध पीने के लिए बड़े मुश्किल से हमको दूध मिलता और ये आकर के जो है हमारा दूध कम करवा रहा है ठीक है तो मन मन में भावना दोष होता है वहां पर जब हम पढ़ते थे तब हमको सप्ताह में एक बार खीर मिलती थी ठीक है ना नहीं पहले रविवार को होती थी हमारे समय में हर रविवार को खीर मिलती थी वहां पर तो खीर बनती थी वो जितने ब्रह्मचारी होते ना उसके हिसाब से उतनी ही खीर बनती थी यानी दस ब्रह्मचारी है तो पांच किलो की ही खीर बने ठीक है ना तो जितने ब्रह्मचारी उसके हिसाब से यानी आधा लीटर के हिसाब से और संयोग से वो रविवार के दिन चार पांच अतिथि आ जाते तो उनको भी देना पड़ता था हमको उनको खिलाते थे, थे तो वो जो खीर जिस मात्रा में हमको मिलती थी ना उससे कम हो जाती थी कभी तो आधी हो जाती थी तो मन में अरे आज ही आना था क्या इनको हम खिला रहे हम उनको परोस रहे हैं उनको लेकिन मन में आ, आ रहा है भाव दोष कह रहा हूं भावना में दोष है तो श्रद्धा से नहीं खिलाया जा रहा है अश्रद्धा है वहां पर तो वो जो शुद्ध वस्तु को भी आपने अशुद्ध बना दिया ये कहना चाह रहे हैं पदार्थ तो अशुद्ध नहीं होगा आपके अंदर दोष है हाँ तो अशुद्ध ही कह रहे ना उसका जो अदृष्ट बनेगा ना उस, उस अशुद्ध वस्तु को पाप पाप लग रहा है ना उससे जिससे पाप लग रहा है उसको अशुद्ध ही कहेंगे अभी जो दे रहा तो है हाँ तो ठीक है खाने वाले को तो नहीं खाने वाले को कुछ नहीं पड़ेगा सर उसको क्या पता है मेरे मन में क्या चल रहा है उसको क्या पता है लेकिन मेरे, मेरे लिए वो अशुद्ध हो गए ना भावना क्या भावना तो पड़ता ही है। आने वाले को पड़ेगा जब मेरी भावना उसको पता लगे तो मैं वो चालाक हूँ याद रखना जब मैं बड़ी हंसते हुए बड़े प्रेम से खिलाड़ा ऐसा लग रहा है सामने वाले को वो नहीं पकड़ रहा है मेरे मन में क्या चल रहा है ठीक है ना आदमी जितना चालाक होता है ना उतना और कोई नहीं हो सकता हाजी किसी का गुनी मान लीजिए आत्मा का नहीं तो और किसका है और किसका है और किसका मानेंगे आप हम्म हाँ जी चले पूर्वम भावदोषो अभिशेचनादी नाम कर्म नाम कहते हैं पूर्वम पहले भाव दोष ये जो भावना में दोष जो होता है यदि वो भावना दोष अभिशेचनादिनाम कर्म नाम चरित्रा मुक्ता ये अभिशेचनादि जो कर्म बता ना दूसरे सूत्र में तेरा कर्म उन कर्मों के व्यवहार में कहा गया है उन कर्मों को अगर भावना में दोष लाकर के अगर उन कर्मों को करते हो तो वो अशुद्ध कर्म माने जाते हैं अत्र भोज्य उपयोज्य वस्तु नाम भावदोषेन अशुचित्व उच्यते और यहां इस सूत्र में भोज्य और उपयोज्य वस्तुओं में अशुद्धि बताई जा रही है ये कहना चाह रहे हैं ये जो भावदोष जो है ये दूसरे सूत्र में जो तेरा प्रकार के कर्म बताए हैं उन कर्मों को उनके उन कर्मों के व्यवहार कर, करते समय अगर भावना में दोष होता है तो वो पाप कर्म है उनको ही अशुद्ध कर्म कहेंगे वो ही अशुचि है वो उस कर्मों के बारे में और यहां भोज्य पदार्थों से संबंधित बताई जा रही है बात जो भोज्य पदार्थ है भले ही आपने शास्त्र अनुमोदित भोज्य पदार्थ खिला रहे हैं या खा रहे हैं और शुद्ध करके खा रहे हैं लेकिन भावना में दोष है तो उसको अशुद्ध माना जाता है यह कहना चाह रहे हैं ठीक है अर्थांतरम सूत्रार्थ शास्त्र अनुमोदित शास्त्र अनुमोदित गंध स्पर्श वाली वस्तु रूप रस गंध स्पर्श वाली वस्तु संस्कृत हो प्रक्षालित हो धोना संस्कृत और प्रक्षालित हो या होकर भी संस्कृत और प्रक्षालित होकर भी भावना में दोष हो जाए भावना में दोष हो जाए तो अशुद्ध वस्तु कहलाती है नीचे भूमिका के रूप में तथा सती अपि शुचि भोजने तथा सती अपि ऐसा मान कर के भी शुचि भोजने यानी ऐसा मानने पर शुद्ध भोजन में क्या परिस्थिति आती है उसके लिए बोला जा रहा है बोलिए अयतस्य शुचि भोजना अभ्युदयो न विद्यते नियम अभाव विद्यते वा अर्थांतरवात यमस्य बहुत अच्छा प्रसंग है वैसे ये ये शुद्धि को लेकर के जो प्रसंग चलाया जा रहा है ये बहुत अच्छा है समझने योग्य है वो कहते हैं अयतस्य सूची सुचि भोजनात् अभ्युदयो न विद्यते अयत्य सूची भोजनात जो व्यक्ति अयत है यानी नियम पूर्वक नहीं है शास्त्रोक्त तो विधि के अनुसार वो नहीं करता है तो भी शुद्ध भोजन करो तो भी उसके लिए अभ्युदय ना विद्यते अभ्युदय नहीं होता है इस बात को लेकर के कहा जा रहा है पूर्वोक्तात पूर्वोक्तात्चि भोजनात् सती भाष्य को देखिएगा पूर्वोक्त शुद्ध भोजन से सती भोज शुचि भोजन अपी शुद्ध भोजन होने पर भी यम यमरहित अहिंसा सत्यादि व्रत रहित नभ्युदय भले वो शुद्ध भोजन कर रहा है लेकिन यम से रहित है यानी हहिंसा से सत्य से अस्तेय से ब्रह्मचरी से अपरिग्रह से रहित है वो व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति यानी हाँ जी, हाँ जी करने वाला हो देने वाला हो कोई भी हो यदि वो जो जिस शुद्ध भोजन को कर रहा है उस शुद्ध भोजन के पीछे अहिंसा नहीं है सत्य नहीं है अस्तेय नहीं है ब्रह्मचर्य नहीं है अपरिग्रह नहीं है तो ऐसे शुद्ध भोजन से उसको अभ्युदय प्राप्त नहीं होता है ये कहना चाह रहे हैं हाजी अभ्युदय का मतलब सुख्य हाँ जी पुण्य नहीं होता है उसको हाँ तो नहीं होगा ना भाई आपने आप चोरी करके ले आए मान लीजिए एक ब्रह्मचारी पाकशालय में गया वहां से लड्डू चुरा के ले आए और खा रहा है शुद्ध है तो उसको उसका पुण्य नहीं मिलेगा उसको खाने का सुनो पहले सुन ली पहले पूरा सुनो और मैं आपको खिला रहा हूं सबकुल लड्डू आपको दे रहा हूँ और आप खा रहे तो उसको पुण्य मिलेगा हाँ? तो आप क्या कहना क्या चाहते हैं कहा होगा यानी पुण्य नहीं होगा तो तो मतलब यम से है तो पुण्य होगा हाँ जी यही तो, मतलब ही तो। खाने से तो पुण्य मिलेगा मुझे यम के साथ हाँ क्यों नहीं है मतलब वो जो खाने का जो कर्म आप कर रहे हो ना वो शुभ कर्म माना जाएगा ना पुण्य कर्म माना जाएगा कहीं जोड़ रहे नहीं कहीं भी जोड़ो मेरे को क्या लेना यही मैं कहना चाह रहा हूँ क्या नहीं समझ में आया तो तो उसका, उसका भी पुण्य आप, आप भोजन जो कर रहे हैं भो, भोजन करने का कर्म तो कर रहे हो ना नित्य कर्म है वो नित्य कर्म भी पाप भी होता है नित्य कर्म भी पुण्य होता है इस बात को समझ लो ना ये जो नित्य कर्म होते हैं विश्वास क्यों होगा क्योंकि जब हमने सुना ही नहीं होगा तो आपको विश्वास नहीं होगा नित्य कर्म जो होते हैं नित्य कर्म मुक्ति को देने वाले भी होते हैं नित्य कर्म अगले जन्म को देने वाले भी होते हैं नित्य कर्म पुण्य कर्म होते हैं <लगागगागा> नित्य कर्म जैसे यज्ञ करना है नित्य कर्म है <laughs> ठीक है ना वो पुण्यदायक है ऐसे नित्य कर्म स्नान करना है वो भी पुण्यदायक है और ऐसे नित्य कर्म भोजन करना वो भी पुण्यदायक है हाँ कुछ भी खाइएगा ना करना चाहिए पता नहीं कहाँ आपका दिमाग लगता है घटना चाहिए घटना चाहिए अरे गट, जो घटेगा तो घटेगा बढ़ भी तो रहा है ना उस पर क्यों नहीं देख रहे हैं आप आ? मन को एक ही विषय में क्यों लगाते हो नहीं जो है आप जो ये शरीर भोग रहे हैं ये तो घट ही रहा है ना इसको कोई पर ये जो नया कर्म कर रहे हो उससे थोड़ा घटेगा आपको ये क्यों नहीं देखते हैं आप जी आप समझ नहीं रहे ना मेरे एक पक्ष को सिक्के के एक पक्ष को क्यों देखते रहते हैं बिना मतलब का नहीं नहीं नहीं उनकी कृति ये नहीं है वो हमेशा दो पक्षों के सामने रखते हैं लेकिन आप लोग गलत करते हैं ये हाँ। वो एक पक्ष को कभी नहीं रखते वो दोनों पक्षों को रखते है नहीं आपके ऊपर एक पक्ष का प्रभाव ज्यादा पड़ा हुआ है और कुछ नहीं है ऐसा है जब ये जो शरीर है ना ये शरीर किए हुए कर्मों का फल है तो ये जैसे जब तक शरीर रहेगा वो तो जो पुण्य कर्मों का फल है, घटता जाएगा। इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं लेकिन जब नया कर्म कर रहे हो तो पुण्य के लिए कर रहे हो ना वह पाप थोड़ा घटेगा वो पाप नहीं घटेगा उसका भोजन हाँ है उधर पूर्व जन्म के फल घट रहे हैं और इधर नए कर, नए आ, आ, कर्मों बन रहे हैं और पुण्य बन रहा है, है? तो शास्त्र आधार है आपका तो केवल वचन आधार है या तो शास्त्र कह रहा है ना ये पहले पढ़ो ना बाद में बोलते रहे ना पहले पढ़ो ये खुद कह रहे हैं ना पूर्वोक्ता शुचि भोजनात, ठीक है ना <laughs> भोजने अपि बाष्प देखिएगा स्पष्ट लिखा है सूचि भोजने अपी, अपी। यमरहित अर्थात अहिंसा रहित सत्य रहित आदि सबके साथ यम के पांच विभागों के साथ जोड़िएगा जब यम रहित व्यक्ति इस शुद्ध भोजन को भी कर रहा है तो न विद्यते अभ्युदया उसको अभ्युदय नहीं होता है अभिमुखी भूतो भावी कलु उदय उत्कर्षा आगे जाकर के उसको उत्कर्ष उसके अभिमुख होने वाला पुण्य कर्म नहीं होता है मतलब उसको आगे पुण्य कर्म पुण्य फल नहीं मिलेगा यह कहना चाह रहे मुख्य बात यह है अतच नियम विद्यते यदि नियम का किसी कारण से पालन नहीं कर रहा है लेकिन यम का पालन कर रहा है तो उसको पुण्य फल मिलता है आ, तो वो वही वाली बात है। नियमा नियमाना नियमों का अभाव होने से यानी किसी कारण से शुद्धि नहीं कर पाया है यहां हर प्रकार की शुद्धि नहीं लेनी है आपको जो हो सकने वाली है वो है नियमावत का मतलब जैसे स्नान नहीं किया है तो स्नान न करने मात्र से कर स्नान ना करके यज्ञ करता है तो उसको पुण्य ना मिले ऐसा नहीं है मिलेगा क्योंकि वहां नियम का पालन नहीं हो रहा है लेकिन यम का पालन हो रहा है ऐसा है तो इसलिए कह रहे हैं नियमान अभावत नहीं पकड़ में आ रहा है विपरीत बात हो ये तो आप समझ रहे हैं ना विपरीत बात ये तो शास्त्र की बात है ना पहले पूरा पढ़ो ना नियमानाम अभावत अगर नियमों का पालन किसी कारण से नहीं किया है यमान आचरता जनस्य पर यम का आचरण करने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति को विद्यते अभ्युदय उसको अभ्युदय प्राप्त होता है, है। यो की यम से अर्थांतर अहिंसा सत्यादि यम नामक व्रत से यम जो है सर्वथा अलग प्रकार का है इस कारण से तद अपेक्षा कलु उत्कृष्ट वस्तुत्वाद नियम की अपेक्षा यम जो है उत्कृष्ट है क्योंकि यम सार्वभौम सिद्धांत है नियम सार्वभौम सिद्धांत नहीं है यानी यम का पालन करना अनिवार्य है नियम का पालन नहीं हो रहा है तो वहां अनिवार्यता नहीं है ये इसका अभिप्राय है और नियम में नियम का पालन करना अनिवार्य नहीं है का मतलब किसी किसी विषय में हर विषय में नहीं है जैसे शुद्धि है शौच है शौच दो प्रकार का है एक आंतरिक शौच एक बाह्य शौच तो वहां बाह्य शौच के बारे में लेना है आंतरिक सोच के बारे में नहीं लेना है कोई सोचे कि मन की शुद्धि हो या ना हो कोई बात नहीं वहां नहीं चलेगा जहां हो सकता है उसके लिए कह रहे हैं शारीरिक शुद्धि हुआ, हुई नहीं हुई चल सकती है वो अशुद्धि रहे तो कोई बात नहीं यानी आपने स्नान नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका मन शुद्ध है आपने अहिंसा आदि का पालन किया है तो आराम से बैठ के कर लीजिए कोई आपत्ति नहीं इसका यह अर्थ नहीं है कि रोज बिना स्नान करके ही आप करें यह तो किसी आपत्ति काल की बात है ऐसा किसी कारण से नियम का पालन नहीं हुआ है तो उस स्थिति में यम का पालन तो अवश्य करना है तो आपको अभ्युदय मिलेगा ये इसका अभिप्राय चलें आगे उक्तम ही मनु और मनुस्मृति में कहा भी है मनु महाराज ने यमान सेवेत न नियमान केवलान बुधा यमान पतती केवलान भजन ये मनुस्मृति का प्रसिद्ध श्लोक है वो कहते हैं यमान सेवेत सततम यमों का सेवन निरंतर करना चाहिए यमों का का मतलब है अहिंसादी पांच यमों का न नियमान केवलान बुधा बुधा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति को केवल नियमों का पालन नहीं करना चाहिए यमों का भी पालन साथ साथ करना चाहिए और बहुत सारे लोग यमों का तो पालन नहीं करते हैं नियमों का लोगों को ठीक है ना क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित लोग जो होते हैं वो नियमों से होते हैं वो यमों से नहीं होते उनको दिखता ही नहीं यम मान लीजिए मैं स्वेटर नहीं पहन रहा हूं तो उसको दिखता है आदमी को हरे एक तप करता देखो इतनी सर्दी पड़ रहे है स्वेटर नहीं पहनते हैं नंगे पांव है बहुत लोग बोलते हैं देखो आपको सर्दी नहीं लगती है बड़ा आश्चर्य होता है जैसे कोई बहुत आश्चर्य वाली बात है हाँ। आँ, आँ। आँ। जो भी है बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है व्यक्ति को तो वो सब अच्छा आप कपड़े नहीं पहनते अच्छा भोजन नहीं करते अच्छा पैसा नहीं करते उसको बहाइय तप जो है वो दिखता है क्योंकि तप तो नियम है ना तब तो नियम है वो दिखता है और शुद्ध वस्त्र पहनता है व्यक्ति बिल्कुल वस्त्र कभी भी उसको देखेंगे ना मटमैले या अशुद्ध वस्त्र दिखते नहीं है टिप टॉप दिखता है अब देखेंगे ना बहुत शुद्ध है वो दिखता है व्यक्ति को इसलिए वो दिखाता अभी अपने आप को बहुत शुद्ध दिखाता है ऐसे तप करके भी दिखाता है और संतोष करके भी दिखाता है आदमी हाँ। आ, जैसे कुछ घटनाएं वगैरह जी और देखो कितना अच्छी बात है इतनी बड़ी घटना घटी है देखो बिल्कुल ये दुखी नहीं हो रहा है दिखता है आदमी को दिखाता है व्यक्ति और पढ़ता हुआ भी दिखाता है व्यक्ति जब भी देखो पढ़ रहा है पढ़ने में लगा हुआ है दिखाता है व्यक्ति ठीक है ना और फिर अः देखो जी भगवान की कृपा है सब कुछ भगवान है सब कुछ जो कुछ भी मेरे पास है सब भगवान का है मैं तो जी सब कुछ भगवान का मानता हूँ दिखाता है व्यक्ति ये सब नियम है पर यम जो है ना वो दिखता नहीं है हाजी वो अलग बात है तो यहां कहना चाह रहे हैं केवल नियमों का पालन ना करें यमों का भी सतत पालन करना चाहिए यमान अकुर्वाणु पतती नियमान केवलान भजन केवल नियमों का पालन करता हुआ नियमान केवलान भजन केवल नियमों का पालन करता हुआ यमान अकुर्वान यमों का सेवन न करता हुआ व्यक्ति पतती पतित हो जाता है गिर जाता है इसलिए नियमों का पालन नहीं भी हो रहा हो तो कोई बात नहीं लेकिन यमों का पालन जरूर करना चाहिए ये इसका अभिप्राय है ठीक है सूत्रार्थ यम रहित व्यक्ति यम पालन यम रूपी, आ, नहीं ऐसे ही कहना पड़ेगा यम रहित या अहिंसाधि रहित ऐसा लिखिएगा अहिंसादि रहित व्यक्ति हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं यमों से रहित व्यक्ति शुद्ध भोजन करने पर भी उनको अभ्युदय नहीं मिलता है यानी पुण्य नहीं मिलता है किसी कारण से किसी कारण से नियम का पालन ना करते हुए किसी कारण से नियम का पालन ना करते हुए यम का पालन करने से यम का पालन करने से पुण्य मिलता है क्योंकि क्यों, क्यों? सूत्र बड़ा है ना क्योंकि नियम से यम विशिष्ट होने से क्योंकि नियम से यम विशिष्ट होने से अर्थांतर का मतलब यहां विशिष्ट विशेष होने से हा हो गया योग दर्शन में एक सूत्र आता है ना प्रथम पाद में योग दर्शन के प्रथम पाद में आता है दृष्टानु द्रि, नहीं दृष्टानु दृष्टानुमिता मेरा ही दे दीजिएगा मैं बोल दूंगा आपको श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय ऐसा कुछ है हाँ दि, तो वो दिखा रहा था आपको क्या सूत्र उसमें उसमें जरूरत नहीं है अन्य विषय विशेषा ये उन सूत्र श्रुताभ्याशेषा पृतंबर प्रज्ञा अन्य विषय अषयुम्रज्ञाभ्या कथम विशेषाथवादी यहाँ पर अर्थर यानी विशेष अर्थवाली है ठीक है स्पष्ट हो रहा और क्या नहीं हुआ नहीं उसको बाद में आप देख लेना सूत्र का जो अर्थ आपने लिखा है और जो अर्थ समझा है आपने ये आपको समझ में आया नहीं आया जी तो आठवां सूत्र हाँ जी आपको नहीं समझ में आए तो बताइए तो कल करूंगा हाँ तो कल करिए कुछ दिखे ठीक है अब आगे बढ़े यथ क्योंकि असती अभावात बोलिए असती चावात असति यमे यथा अभावे खलु शुचि भोजन सभावाद असंभवात असती चभाव असति च अर्थात यम के ना होने पर अभ्युदय का ना होने से यह इसका अर्थ निकलता है असति यमे यम ना होने पर यम का पालन जहां नहीं हो रहा है उस स्थिति में यथा अभावे कलुसूचि भोजन से अभाव यथा भावे उसी स्थिति में यानी यम के ना रहने की स्थिति में कलुसूचि भोजन से अभाव सूची भोजन का वहां अभाव होने से असंभवात अभ्युदय रूपी फल जो है वहां असंभव होने से यानी जहां पर यम नहीं है वहां पर शुद्ध भोजन भले ही आप कितना ही करते रहो वहां पर अभ्युदय फल कभी नहीं मिलेगा क्योंकि यम ना नहीं है वहां पर यही कहना चाहते हैं नहीं यम अंतरे न सुचि भोजनम संभवती बिना यम के शुद्ध भोजन कभी नहीं हो सकता तस्माद अभ्युदयो न विद्यते इसलिए वहां पर अभ्युदय होता ही नहीं है पुण्य पल फल नहीं मिल सकता जहां यम नहीं इसका यह अभिप्राय सूत्रार्थ हाजी ऊपर क्या कहा ये नहीं वहां पर यह कहा है जहा यम यव नहीं है वहां शुद्ध भोजन करो तो वहां नहीं होता है ये ये कहा है अभ्युदय नहीं होता है उसको यहाँ पर प्रमाण के रूप में दिया है अभाव यानी जहां यम नहीं है वहां पर क्या कहते हैं अभ्युदय नहीं होता है ये देखा जाता है जिस जिसके जीवन में यम नहीं है वहां पर अभ्युदय ना होता हुआ देखा जाता है ये इसका अभिप्राय है सूत्रार्थ लिखिएगा यम का पालन ना होने पर यम का पालन ना होने पर अभ्युदय ना देखा जाने से अभ्युदय ना देखा जाने से यम का पालन करना चाहिए है। हाँ जी यम के नहाने पर शुद्ध भोजन देखा नहीं जाता मतलब नहीं कर रहे हो, तो नहीं कर रहे हो, वो वही है, वो, वो ही है। मतलब उसको अशुद्ध कहा जाता है पर अभात का मतलब क्या है अभ्युदय अभा अशुचि यम का अभाव होने पर सूची का अभाव होता है वह असूचि ही होता है नहीं असूचित तो होता है वो असूचित क्यों होता है क्या प्राप्त नहीं हो तो होगा इससे वो नहीं नहीं कर कर सकते हैं आ, कर लो कोई दिक्कत ये ये जो जो है ये भावना के गुण यानी मानसिक धर्म है ये मन के धर्म अहिंसा दस्तु भाव गुणा ये भाव के गुण है यानी भावना के गुण है कह दिया है अथकलु भावदोष विषय प्रदर्शयति अब भावदोष के विषय को, को प्रस्तुत किया जाता है यानी भावना में जो दोष होता है उस दोष को प्रस्तुत किया जाता है बोलिए सुखाद राग विषय सुखात विषय साधना भवति राग विषय सुख से और विषय सुख के साधन से राग उत्पन्न होता है यानी सुख से सुख के साधन से राग होता है व्यक्ति को सती रागे विरुद्ध अगर जहां कहीं राग है तो समझ लेना उस राग से विरुद्धों से द्वेष भी होता है ऐसा समझ लेना चाहिए यानी जिस व्यक्ति में राग है उस व्यक्ति से भिन्न जो भी व्यक्ति है उन सब में द्वेश होता है तभी तो उसमें राग हो रहा है कुछ समझ में आया बेटे में राग है जो बेटा नहीं है उसमें द्वेष है हाँ नियम ही है यही तो बताना चाह रहे जो बेटा मतलब उसमें नहीं तो किसी और में है किसी ना किसी में द्वेष है ऐसा नहीं हो सकता है आप में राग है तो और द्वेष नहीं है राग से भिन्न जो भी है उसमें द्वेष रहता है हाँ जी तो अधिकारण अलग अलग एक ही अधिकरण में एक समय दोनों थोड़े होंगे से राग है तो से द्वेश है, द्वेश है। नहीं तो न्यूट्रन पोजिशन उसमें होता है जिसमें राग नहीं होता ये याद रखना ऐसा कभी नहीं होता आप राग कर रहे हो लेकिन द्वेष होता ही नहीं है ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसमें राग होता उसमें द्वेश भी होता है किसी भी विषय में हो द्वेष तो है ना हम कब कह रहे हो उसी विषय में द्वेष उसी विषय में ये थोड़ा कहना चाहते हैं यहाँ पर हाँ तो उसमें ही वो दूसरा ही तो है बेटे से तो अलग है ना वो कोई भी हो आप ये कहना चाहते हैं दूसरे व्यक्ति में नहीं होकर के किसी और में होगा ठीक है हम हम और में मान लेंगे जिसमें भी हम कहें, मानेंगे जिसमें भी अब किसी में तो है द्वेष्ट विषय अलग हो उस विषय में द्वेश अब क्या कहना चाहते हैं बेटे में राग है अब बेटे से अलग कोई भी विषय हो उसमें द्वेष है बेटा हाँ। बेटा वो कोई बेटा ना भी है मतलब मनुष्य है उसमें भी हो सकता है पशु में भी हो सकता है या मकान में हो सकता है गाड़ी में किसी में भी हो सकता है द्वेष है और वो बेटे से अलग है जी, ऐसा तो भी कहना चाहिए। तो और क्या कहना चाहते है बताइए हाँ आप ही बताओ क्या कहना चाह रहे हैं ये पं एक परिस्थिति है जिसके प्रति हमें राग है किसी ने हमें आ, राम में मेरे को प्रेम पूर्वक वचन बोले तो मेरे को अच्छा लगा और मेरे उसके प्रति राग हुआ। तो ये जो है कि विरुद्ध से द्वेष है तो उसमें क्या है कि चाहे व्यक्ति कोई भी हो लेकिन वो मेरे से अगर क्रोध रूपी वचन बोलता है एक ने मीठा बोला और एक ने क्रोध बोला उसकी विपरीत जैसी परिस्थिति आएगी तो उसमें मुझे द्वेष होगा वो अलग भी, वो भी एक बात है वै, वैसा भी होता है ऐसा भी होता है अगर आपको किसी में राग हो रहा है तो समझ लेना किसी में द्वेष है तभी किसी में राग होगा ये तो जी है यही कहना चाह रहे हैं वैसा ही है जैसा मैं आप समझना चाह रहे हैं वैसा ही है यहाँ पर भी वैसा ही है पंक्तियों को देखो ना तो समझ में आएगा वैसा ही ये ये कहना चाह रहे हैं राग द्वेश राग जिस वस्तु में जिस व्यक्ति में है विरुद्ध द्वेश्वर में द्वेश भी होता है ऐसा समझ लेना चाहिए राग है किसी व्यक्ति के अंदर तो निश्चित बात है की उसके अंदर द्वेश हो तो वो द्वेश किसी और में होगा ना उसमें तो वही तो कहना चाह रहे हम और किस में कहना चाह रहे हम वो द्वेश किसी और में है तो ये तो कहना चाह रहे हैं यहां पर आप में मेरा राग है तो द्वेष भी है ना मेरे में ये केवल राग है मेरे में द्वेष भी है।, है वो द्वेश किस में आप में है, आप में तो है आप नहीं वो मेरे में आपके प्रति है या किसी और के प्रति है जब वो आपके प्रति राग है मेरा मेरा राग आपके प्रति है तो मेरे में द्वेष भी तो है ना साथ में वो द्वेश किसके प्रति है औरों के प्रति है यही कहना चाहते हैं यहाँ पर जी यहाँ पर तो समझ आप ये कहना चाहते हो पर आप व्यक्ति से लेकर तो ले ले के चल रहे भी चलने में क्या आपत्ति है परिस्थिति विषय विश्टि को लेकर चलने में आपत्ति क्या कह? है कहीं पर भी लगा हो वो यही लागू होगा मैं राजेश जी से राग कर रहा हूँ तो किसी न किसी व्यक्ति ऐसी द्वेश भी करता हूँ ये तो लेकिन जो बात चली थी आपने बेटे से राग है तो उसकी विपरीत कैसे विपरीत मैं कि भाई ये है तो आप अब इसको क्यों नहीं समझते है एक माँ एक अपने बेटे से राग कर रही है तो क्या उस माँ के अंदर किसी और व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं है जिसके प्रति वो राग रख रही है उस माँ के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं है क्या नहीं है कि उसका बेटा नहीं अच्छा किस लिए है द्वेष रा है ये बेटा है ठीक है, है। दूसरे में किसी और मिशन दे से हो सकता है हाँ तो विषय में क्यूँकी आपने ये कहा नहीं वो इसमें राय बेटे जो अपोजिट है उसमें ऐसा भी होता है ठीक है किसी में नहीं होता हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन लेकर वो परिस्थिति नहीं समझ में आ सकती की व्यक्ति ऐसी विपरीत वो कैसे ढूंढेंगे हम गोलों से दुण। दुण। वो भी ढूंढ सकते हैं केवल एक ही प्रक्रिया से नहीं होता है द्वेष अलग अलग प्रक्रिया से होता है ना क्योंकि ये मेरा बेटा उसी में राग रखती है तो दूसरा बेटा तो उसमें राग नहीं रखती तो द्वेष रखती है वह आप नहीं मान रहे अलग बातें हैं उसमें द्वेश ही नहीं ऐसा हो नहीं सकता अगर द्वेश नहीं है तो प्रेम होना चाहिए और ऐसा तो है नहीं है उस माँ के अंदर पूरा तत्वज्ञान है न राग ना द्वेश है राग जिस व्यक्ति में है उस व्यक्ति में द्वेष निश्चित रूप से रहता है आप आप मोटे तौर पर नहीं मान रहे सूक्ष्मता से देखो ना तो द्वेष रहता है कोई दुनिया की मां नहीं है जिस बेटे या बेटी में राग रखती हो और उस मां के अंदर दूसरे के प्रति द्वेष ना हो ये हो ही नहीं सकता केवल माँ के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं पिता के लिए भी हो सकता गुरु के लिए भी हो सकता किसी भी के लिए हो सकता जिसको आप मनुष्य मैं कहते हो प्रत्येक मनुष्य में जिस व्यक्ति के प्रति जिस वस्तु के प्रति वो राग रखता है उसके अपोजिट वस्तु में द्वेष होता है आप मानो या ना मानो के जो भी होंगे किसी में किसी में होगा थी थी में तो, सब में लगाना था था। तो लगाओ ना मेरे को क्या दिक्कत तो तो <laughs> तो तो है लगाओ लगाने भाई मैं तो जितने भी व्यक्ति हैं अब उनमें ये आप कैसे नियम बना कर देंगे उनमें सकते हैं ऐसा है किसी में होगा हम ये नहीं कह रहे थे दुनिया भर के प्रति होगा हम ये थोड़ा कह रहे हैं भाई विरुद, विरुद्ध वस्तु में माँग, पहले माँग, पहले इधर उधर मत जाइए विरुद्ध वस्तु में राग द्वेष होगा नहीं होगा यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ क्या बताना चाह रहे इससे गुरु के विपरीत जो विरुद्ध है आ, उसके अंदर होगा चाहे वो बेटा हो बेटी हो भाई हो बंधु हो मित्र हो कोई भी हो कोई भी हो कोई भी हो मेरी कोई आपत्ति नहीं है तो आप कह रहेगी के अंदर अंदर है, है निश्चित बात उसके द्वेष होगा होगा। ही बस वही हम वही कहना चाहते हैं और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। और बेटे को उदाहरण दिया है तो वो भी लागू होने में कोई आपत्ति नहीं है ठीक है किसी किसी में नहीं भी हो सकता है ना उसमें कोई आपत्ति नहीं है हो बिल्कुल होगा एक में राग करोगे तो दूसरे में द्वेश होगा ही होगा ये हो ही नहीं सकता यही तो आपको समझना है आप ऐसी व्यक्ति में क्यों राग कर रहे हो सबके साथ क्यों नहीं कर रहे हैं आप जिसके साथ नहीं कर रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है द्वेष ही इसलिए तो कारण है वो द्वेष किस कारण से वो प्रश्न ही चल रहे हैं क्योंकि वो बुरा आदमी इसलिए द्वेष है उस, उसको प्रसंग ही नहीं है द्वेष है या नहीं है बस ये बात है बुख की बात वो द्वेश किस कारण से है उस कारण की थोड़ी चर्चा हम कर रहे हैं आप तो कारण की चर्चा कर रहे हो कि भाई वहां गुणों के कारण से राग होता है और गुण ना होने कारण से द्वेष होता है उसका कोई निषेध कर रहे हैं कि बिना कारण के राग नहीं होता बिना कारण के द्वेष नहीं होता वो कारणों की चर्चा नहीं हो रही है यहाँ तो चर्चा केवल ये हो रही है अगर किसी व्यक्ति में राग है तो उससे भिन्न वस्तु में द्वेश होता है ये बात चल रही हाजी कोई भी वस्तु हो जेड़ हो चेतन हो कुछ भी हो जिसमें राग है उस राग वाली वस्तु से भिन्न वस्तु वो कोई भी हो सकता है कोई जिसमें राग से भिन्न वस्तु में द्वेष होता है ये बता रहे हैं ना यही तो बताया जा रहा है दर्शन में वो मोह से युक्त होता है वो जो मूड होता, तो होता रात मतलब? राग, द्वेश कर रहे हैं जो आदमी राग से युक्त होता है वो द्वेश से भी होता है यह प्रत्यक्ष सिद्ध है और आप प्रमाण ला करके कौन से प्रमाण जोड़ रहे हैं वह मेरे को देखना नहीं है उसको हाँ जी क्या मतलब नहीं जम रही है, दी दी। मतलब प्राम्ली एक प्राम्ली है। से आप आप इधर उधर क्यों जाते सीधी बात है कि एक वस्तु में राग है जैसे? कोई भी वो बेटे में राग है हाँ अच्छा आ, आप गर, ये ये वॉइस रिकॉर्डर में राग है मेरा ठीक है बहुत आ, तो अब इससे भिन्न जो वस्तु होगी उसमें वर्तमान में राग नहीं है तो क्या है द्वेष द्वेष द्वेष है। द्वेश द्वेश है। है। मेरा मेरा मेरा टीवी के के प्रति प्रति तो मतलब कंप्यूटर ऐसा मानना पड़ेगा। हाँ ठीक है मानो ना पर नहीं है ना। क्या की बात ऐसा है इस वस्तु के विरुद्ध जो वस्तु हो गया उस काल में जो भी है उसके साथ द्वेष है वो कोई भी वस्तु हो सकती है जैसे की मतलब मोबाइल है आपका नहीं है मेरा कह रहा हूँ जिस व्यक्ति में है हर व्यक्ति में थोड़ा कहा जा रहा है तो मेरा तो इसमें राग है ना, मेरा भी है है इसमें। इसमें राग है तो दूसरे में आपको देश होगा तो दूसरे में हो किसी में भी है उस समय इसी को क्यों चाह रहे हैं आप इसको क्यों नहीं चाह रहे हैं? इसको भी लो ना लेकिन आपको यही चाहिए इसका मतलब ये नहीं चाहिए इसलिए दूसरी चीज में द्वेश होता है भाई मैं कब कह रहा हूँ एक समय में दोनों होंगे पर उसके विरुद्ध वस्तु में द्वेष होने के कारण से इसमें राग हो रहा है आपको यह इसका अभिप्राय है अगर ऐसा नहीं है तो उसी में क्यों राग हो रहा है आपको उनमें क्यों नहीं हो रहा है उनमें भी होना चाहिए ही तो नहीं रहा है है है मैं बताता ये जो ना रिकॉर्डिंग कर अगर कोई दूसरे गाना बजने लगे आपका ये क्या कर रहा है है तो तो ही उसमें कोई बात ही नहीं है ये फोन बजने लग जाए तो एकदम द्वेष करेगा उसके प्रति क्यों बज रहा है ठीक है ना वो तो रहेगा आपके अनुकूल जितने भी लोग यहाँ पर बैठेंगे ना उन सबके प्रति राग होगा और जो एक भी व्यक्ति प्रतिकूल होंगे ना द्वेष होगा आपको ये नियम तो सब जगह लागू होगा ऐसा कहीं नहीं होगा कि अगर राग है तो दूसरे में द्वेष ना हो ये कभी नहीं हो सकता यही इसका सिद्धांत है जी, जो बताया था, वो, था, तो वो वो यहाँ हाँ जी आपने कहा लेकिन मेरे को पक्का याद है कि यहाँ पे चर्चा बहुत दि, बहुत देर तक चर्चा चली थी किसी पर चर्चा की कभी भी राग से युक्त व्यक्ति को द्वेष नहीं होता क्या बात बोली थी उस समय रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं उस समय मतलब राग के काल में द्वेष नहीं होता मैं कब कह रहा राग से द्वेष नहीं होता है ये बात वहाँ बोली हुई बल्कि ये बात बोली थी स्पष्ट यहाँ प्रसंग चला था बुढ़ा कुछ मोह से होता वही कुपित होता है वही द्वेश मतलब जो मोह से युक्त होता वही द्वेष से युक्त होता है तीन तो तो वो तो, वो तो ऐसा है यहाँ पर वो अविद्या के जब तीन भेद करोगे तब तो हमें कोई आपत्ति नहीं है यहाँ पर केवल राग द्वेश को ही आप मान करके चलो अविद्या के दो भेद करो राग और द्वेश मोटे तौर पर तब तो राग है तो द्वेश है द्वेश है तो राग है ऐसा है और तीनों को मानो तो कोई आपत्ति नहीं हमें कोई आपत्ति नहीं पांचों को मानो ना तीन क्यों ले रहे हो पांच हैं फिर तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अवनिवेश है उसमें तो कोई बात ही नहीं है वो तो पूरी अविद्या को एक मान करके भी कहीं चल, चला जाता है और पूरी अविद्या को तीन के रूप में विभक्त करके चला जाता है और दो के रूप में विभक्त करके चला जाता है और जहां तीन के रूप में विभक्त किया उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है वहां जो मो जिसको आप कह रहे हैं वो मो और द्वेष एक साथ जोड़ करके हम यहां बोल रहे हैं और कुछ नहीं उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है ठीक है मतलब मुझे मेरी माताजी से राग मा, से से है तो और मतलब और महिलाओं से मुझे द्वेश होगा ऐसा हाँ जी बिल्कुल तभी अपनी माँ के प्रति राग है नहीं तो आ, उनके प्रति भी राग नहीं होगा दूसरों के प्रति भी आ, राग नहीं होगा किसी के प्रति जिसमें राग है उसके विरुद्ध जो भी है उसमें द्वेश है वो किस अंश में है कितना अंश में है वो अलग बात है तो भावना है द्वेष नहीं कि उसने नहीं आप क्रिया कोई हम ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं आप द्वेष से युक्त तो होकर के कोई क्रिया करोगे बात तो क्रिया की नहीं हो रही है बस केवल भावना तक है केवल भावना तक है जिसमें आप राग कर रहे हैं तो उसके अपोजिट वस्तु में उससे अपोजिट जो वस्तु होगी उसके प्रति आपको उस समय में राग नहीं होगा उसमें द्वेश होगा यह इसका अभिप्राय है जैसे दो गुलाब जामुन आपके सामने रखा है ये तो अभी अभी बना है गुलाब जामुन अभी अभी गुलाब जामुन ताजा आपके सामने पेश किया है और एक गुलाब जामुन जो है एक सप्ताह पहले का है और दो सामने रखा है तो उसमें से आप ताजा ले रहे हैं क्यों तो उसके प्रति राग है और उसके वो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसके बार द्वेष हो गया इसलिए उसको नहीं ले रहे आपने भी तो वही किया अब यही तो मैं कहना चाहता चाह रहा ना? आपने गुलाब जामुन लिया उसकी मिट्टी आप दूसरी मिठाई को लो ना अपने उदाहरण दिया कहना चाह रहे हैं आपने एक गुलाब जामुन नया ले लिया एक गुलाब जामुन सड़ा ले लिया है न अब ये नया पन है और ये पुरानापन है यही तो मैं बोल रहा था की नएपन से तो राग है मतलब जो नई चीज है और जो पुरानी है सड़ी गई है उससे द्वेष है लेकिन आपके उधार में तो ये था की एक वस्तु है है ना तो तो उसके उसके विपरीत विपरीत वस्तु वस्तु अगर एक वस्तु में राग तो तो तो तो है ऐसा तो होगा नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता आप सारे मिठाइयों को आपको अच्छे नहीं लगते किसी भी आदमी को सारी मिठाइया अच्छी नहीं लगती है किसी व्यक्ति को सारे नमकीन अच्छी नहीं लगती है उसमें से किसी को अच्छा मानता है किसी को कम अच्छा मानता है और जिसको कम अच्छा मानता है उसमें द्वेष होता है इधर उधर मत जाओ इतना ही रखते हैं हैं इतना ही रखते हैं। ये क्यों दुगली बात क्यों कहना चाहते हैं मैं कब कह रहा हूँ राग का नाम होना पर द्वेश नहीं होता है पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर राग किसी में है तो उस व्यक्ति में द्वेश भी होता है दोनों मेरे पुत्र है ये पुत्र है ये पुत्र, तो पुत्र, पुत्र बाकी तो सारी मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ आप मेरी बात को पकड़ो मेरा एक बेटा है ठीक है न एक ही बेटा है मैं उससे राग कर रहा हूँ दूसरे के बेटे से राग नहीं कर रहा हूँ ये सुनो इधर उधर मत जाइएगा उससे नहीं राग कर रहा हूँ का मतलब क्या है इसको समझा सकते है न्यूट्रन नहीं होते हैं आप वो तत्वज्ञानी नहीं है याद रखना इधर उधर क्यों जाते हैं अपनी बात को समझने का प्रयत्न करो ना एक एक अंश तो आप मूर्खता से युक्त जोड़ रहे हो और एक अंश तो आप तत्वज्ञान से युक्त जोड़ रहे हो ऐसे थोड़ा होता है जहां मूर्खता है तो मूर्खता पूरी है तत्वज्ञान नहीं होता वहां पर राग है तो आपको उस व्यक्ति में द्वेश है क्यों अपने बेटे से प्यार कर रहे दूसरे से क्यों नहीं करते हो क्योंकि आप मेरा बेटा नहीं है ये बोलता है व्यक्ति ये मेरा बेटा ना हो ना ये उसको इग्नोर करना यही तो द्वेष है अब उस द्वेष को स्वीकार नहीं करने शब्द से और क्रिया वही करते हो द्वेश का बस अंतर इतना से और कुछ नहीं है जिसको आप अपना मान रहे हो यही तो राग है और उसको मेरा नहीं है ये मेरा बेटा नहीं है यही तो द्वेश है वो द्वेश का प्रकार अलग अलग होते हैं पर यह मेरा बेटा नहीं कहना ये भी तो अपने आप में द्वेश है उसको दूर कर रहे हो अपना नहीं मान रहे हो अपना तो ये मेरा है मेरा खून का ये ये तो राग है और जो मेरा खून का नहीं वो मेरा नहीं है मैं उसको क्यों प्यार करूं मैं उसको नहीं करता प्यार मैं तो अपने बेटे से प्यार करता हूं ये होता है व्यक्ति को और हा हम हर जगह देखेंगे ना हर जगह यही प्रक्रिया चलेगी चाहे बेटा हो चाहे शिष्य हो चाहे गुरुकुल हो चाहे आश्रम हो चाहे कोई भी हो मैं इसी आश्रम का देखभाल करूंगा दूसरे का थोड़ा करूंगा मैं नहीं करूंगा द्वेष है जिसको जिसके अंदर तत्वज्ञान नहीं है उसी की बात हो रही है याद रखना आवश्यक नहीं बोलकर के आप तत्वज्ञान को वहां ला रहे हो बीच में प्रसंग को देखो ना जो व्यक्ति अज्ञानता से ग्रस्त होकर के किसी में राग कर रहा है तो उसके विरुद्ध वस्तु में द्वेश निश्चित रूप से करेगा उसके बिना उसमें राग कर नहीं सकता यह सिद्धांत है ना चाह ना अनिच्छा करना उसको इग्नोर करना उसको दूर रखना उसको पसंद ना करना तो ना चाहना कोई द्वेश तो देखिए तो तो द्वेष के बहुत सारे प्रकार है ना किसी द्वेष को ईर्षा भी बोलते हैं किसी द्वेष को असूया भी बोलते हैं द्वेष तो अलग अलग प्रकार है ना किसी द्वेष को गुस्सा भी बोलते हैं किसी द्वेश को मन्न्यु भी बोलते हैं वो तो द्वेश के बहुत सारे प्रकार है ना उन प्रकारों में कोई तो एक प्रकार है ना बस है ना चाहना है तो वो आपकी बात ठीक है तो ठीक है तो बच्चे को को चाहते दूसरे नहीं चाहते नहीं चाहते यही तो द्वेश है ये द्वेश का एक प्रकार है हम ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं उसमें द्वेश के सारे प्रकार जुड़ जाएंगे हम ये कभी नहीं कहना चाह रहे लेकिन द्वेश है ये हो ही नहीं सकता आप किस तो प्यार कर रहे हो और दूसरे को नहीं कर रहे हो और कहते हो उसमें द्वेश नहीं है वो न्यूट्रल है ताकि हम तो या है ऐसा नहीं हो सकता ऐसा कभी नहीं हो सकता किसी भी रागी व्यक्ति में उस तरह का तत्वज्ञान नहीं होता है राग है तो उस व्यक्ति में मिथ्याजान है इसलिए वो राग कर रहा है तो द्वेष अवश्य है आप मानो या ना मानो कोई कहता है मैं निष्काम भावना से काम कर रहा हूं वो निष्काम भावना रख रहा है वो एक अलग बात है लेकिन वो कर्म पूरा निष्काम कर्म हो रहा है वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है आप भावना कुछ भी रख सकते पर उसकी उस तरह की क्रिया नहीं क्योंकि उसके अंदर अभी अविद्या है अविद्या के रखते हुए वो तत्वज्ञान से युक्त होकर के उस तरह का कर्म नहीं करेगा ताकि वो ये कहे कि राग तो है लेकिन मेरे में द्वेष नहीं है न्यूट्रल मैं ये वो नहीं हो सकता ये तीन काल में संभव नहीं है इस पर विचार कर लीजिएगा सूत्रार्थ तो वही है सुख से हाजी भाष्य तो हो गए ना आ, तो ठीक है राग द्वेष रागद्वेश मोह हो जायते फिर राग द्वेष से मोह उत्पन्न हो जाता है पुनः राग मूड और फिर मूढ़ हो करके व्यक्ति फिर फिर राग द्वेष करता है मूडश्च मूड हो करके व्यक्ति पुनः राग रागद्वेश प्रतिपद्य फिर राग द्वेष फिर उत्पन्न होते रागद्वेश मोह दोषा ते प्रवर्तनालक्षण दोषा और राग द्वेष मोह जो है इनको दोष कहलाते हैं इन तीनों का नाम दोष है दोष क्यों है ये प्रवर्तना लक्षण वाले हैं इसलिए प्रवृत्त होने के स्वरूप वाले हैं यानी कर्म में प्रवृत्त होने के स्वरूप वाले हैं इसलिए दोष है ये यू कहिए कर्मो में प्रवृत्त कराने वाले होते हैं ये दोष ऐसा है सूत्रार्थ तो सरल है सुख से राग होता है दुख से द्वेष होता है ठीक है अच्छा सवर चार बज रहा है ओंकार। ओम। ओम। ओम। ओम। सबको नमस्ते